भागवत महापुराण सप्तम स्कंध अथ दशमो दसमोध्याय प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरधन की कथा नारद उच भक्तिग से तत्सव अंतराय तयाक मनमह केशम स्वयं उच प्रद उच लोभोत्पत्सक्त कामे तैर्वी सत्संगी तो निर्भिण मुझो स्वामुपाशिता प्रहलाद जी ने कहा प्रभो मैं जन्म से ही विषय भोगों में आसक्त हूँ अब मुझे इन वरों के द्वारा आप लुभाइए नहीं मैं उन भोगों के संग से डरकर उनके द्वारा होने वाली तीव्र वेदना का अनुभव कर उनसे छूटने की अभिलाषा से ही आपकी शरण में आया हूँ भगवान मुझमें भक्त के लक्षण है या नहीं यह जानने के लिए आपने अपने भक्त को वरदान मांगने की ओर प्रेरित किया है ये विषय भोग हृदय की गाठ को और भी मजबूत करने वाले बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्कर में डालने वाले हैं। करुणा जगत गुरो परीक्षा के सिवा ऐसा कहने का और कोई कारण नहीं दिखता क्योंकि आप परम दयालु हैं अपने भक्त को भोगों में फंसाने वाला वर कैसे दे सकते हैं आपसे जो केवल अपनी कामनाएं पूर्ण करना चाहता है वह सेवक नहीं वह तो लेन देन करने वाला निरा बनिया है आशा सालो नृत्य स्वामिन आत्मन न स्वामी भृत्यत स्वाम्यम्छो रातचाशीष जो स्वामी से अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहता है वह सेवक नहीं और जो सेवक से सेवा कराने के लिए उसका स्वामी बनने के लिए उसकी कामनाएं पूर्ण करता है वह स्वामी नहीं अहम त काम तमच स्वाम्य नाश्रय नान्य थे हावयोरथो राजोरिव मैं आपका निष्काम सेवक हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं जैसे राजा और उसके सेवकों का प्रयोजन बस स्वामी सेवक का संबंध रहता है वैसा तो मेरा और आपका संबंध है नहीं यदि राशि शे काम वरास्त वरदर्शभ काम हृदय संोमे वरम मेरे वरदान शिरोमणि स्वामी यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि मेरे हृदय में कभी किसी कामना का बीज अंकुरित ही ना हो इंद्रियाड़ी मन प्राण आत्मा धर्मोधतिमति हे श्री तेजस स्मृति सत्यम यश्यति जन्मना हृदय में किसी भी कामना के उदय होते ही इंद्रिय मन प्राण देह धर्म धैर्य बुद्धि लज्जा श्री तेज स्मृति और सत्य ये के सब, सब नष्ट हो जाते हैं विमुंचती यदा कामान मानव मन से स्थिता पुंडरी कमलधन जिस समय मनुष्य अपने मन में रहने वाली कामनाओं का परित्याग कर देता है उसी समय वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है नमो भगवते महात्म हरियुत सिंहाय ब्रह्मे परमात्मर भगवान आपको नमस्कार है आप सबके हृदय में विराजमान उदार सोमणी स्वयं परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा है अद्भुत नृसिंह रूपधारी श्रीहरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ नृसिंगवाच नैकाय जात विहाशिष आशा सूत्रच मे भगवदिधा अथा मन्वतर में तद्र दैते स्वरा श्री नृसिह भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसे मेरे एकांत प्रेमी इस लोक अथवा परलोक की किसी भी वस्तु के लिए कभी कोई कामना नहीं करते फिर भी अधिक नहीं केवल एक मनंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इस लोक में दैत्याधिपतियों के समस्त भोग स्वीकार कर लो कथा मतुषमा आवेशम संतमेकम सर्वेत भूते यमीशम यजस्व योगे न कर्म समस्त प्राणियों के हृदय में यज्ञों के भोगता के ईश्वर रूप में मैं ही विराजमान हूं तुम अपने हृदय में मुझे देखते रहना और मेरी लीला जो तुम्हें अत्यंत प्रिय सुनते रहना समस्त कर्मों के द्वारा मेरी ही आराधना करना और इस प्रकार अपने प्रारब्ध कर्म का क्षय कर देना भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कले वरम भोग के द्वारा पुण्यकर्मों के फल और निष्काम पुण्यकर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कृतिका गान करेंगे या तत्त मैतम नर ताम चाहम चमरण काले कर्म बंधा मुच्यते तुम्हारे द्वारा की हुई मेरी इस स्तुति का जो मनुष्य कीर्तन करेगा और साथ ही मेरा और तुम्हारा स्मरण भी करेगा वह समय पर कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा प्रहलाद वाच वरम वरए तत्ते वरदेशान महेश्वर यदनिंदत में अविद्वां सत्यज्वर विद्धा मर्षाशय साक्षा लोक गुरु प्रभु भ्रातृे मृथा दृष्टिभक् चा घवां प्रहलाद जी ने कहा महेश्वर आप वर देने वालों के स्वामी हैं आपसे मैं एक वर और मांगता हूँ मेरे पिता ने आपके ईश्वरी तेज को और सर्वशक्तिमान चराचर गुरु स्वयं आपको न जानकर आपकी बड़ी निंदा की है इस विष्णु ने मेरे भाई को मार डाला है ऐसी रखने के कारण, के कारण पिताजी क्रोध वेग को सहन न करने में, सहन न न करने करने में में समर्थ हो गए थे सहन न करने में असमर्थ हो गए थे इसी से उन्होंने आपका भक्त होने के कारण मुझसे भी द्रोह किया पड़ते ही वे पवित्र हो चुके फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उस जल्दी नाश न ना होने वाले दुष्ठ दोष से मेरे पिता शुद्ध हो जाए श्री भगवान सप्त भी पिता पुत पित कुल पावन श्री नृसिंह भगवान ने कहा निष्पाप प्रहलाद तुम्हारे पिता स्वयं पवित्र होकर तर गए इसकी तो बात ही क्या है यदि उनकी 21 पीढ़ियों के पितर होते तो उन सब के साथ भी वे तर जाते क्योंकि तुम्हारे जैसा कुल को पवित्र करने वाला पुत्र उनको प्राप्त हुआ ये अत्याच मद्भक्ता प्रशांता समदर्शिन साधव समुदाचारास्ते पूयं कीकटा मेरे शांत समदर्शी और सुख से सदाचार पालन करने वाले प्रेमी भक्त जन जहां जहां निवास करते हैं वे स्थान चाहे कीकट क्यों न हो पवित्र हो जाते हैं सर्वात्म हिंसंते भूतग्रामे सुकिंचना उच्चावचे दैत्येन्द्र मद्भावे नैत्यराज मेरे भक्तिभाव से जिनकी कामनाएं नष्ट हो गई है वे सर्वत्र आत्मभाव हो जाने के कारण छोटे बड़े किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचाते। भवंतुरुषा लोके मद्भक्तामुव्रता भवान मे खलु भक्ता प्रतिपथे संसार में जो लोग तुम्हारे अनुयायी होंगे वे भी मेरे भक्त ही हो जाएंगे बेटा तुम मेरे सभी भक्तों के आदर्श हो कुरुत मृदंग स्पर्श ने नांग लोकान्या सुप्रजा यद्यपि मेरे अंगों का स्पर्श होने से तुम्हारे पिता पूर्ण रूप से पवित्र हो गए हैं तथापि तुम उनकी अंत्येष्ट क्रिया करो तुम्हारे जैसी संतान के कारण उन्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी पित्रम चाहतिष्ठ यथोक्तम ब्रह्मवाद भी मैयावेश मनस्ता कुरुकर्माण तत्पर वस्त तुम अपने पिता के पद पर स्थित हो जाओ और वेदवादी मुनियों की आज्ञा के अनुसार मुझ में अपना मन लगाकर और मेरी शरण में रहकर मेरी सेवा के लिए ही अपने सारे कार्य करो नारद वाचन प्रहलादोपी तथा चक्र पितिको द्विजोत्तम नारद जी कहते हैं युधिष्टिर भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्ट क्रिया की इसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया प्रसाद सुखम दृष्ट् ब्रह्म हरि हरिभागि पवित्राभिराह देवादिवृत इसी समय देवता ऋषि आदि के साथ ब्रह्मा जी ने नृसिंह भगवान को प्रसन्न वदन देखकर पवित्र वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की और उनसे यह बात कही ब्रह्मोवाच देव देवाखिलाध्यक्ष भूत भावन निहतः पापो लोक संतापनो हो सुर ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं के आराध्य देव आप सर्वांयामी जीवों के जीवनदाता और मेरे ही पिता हैं यह पापी दैत्य लोगों को बहुत ही सता रहा था यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपने इसे मार डाला यो सौलब्ध परो मत्तो नो मम सृष्टि नद्ध मैंने इसे दिया था कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध न कर सकेगा इससे यह हो गया था तपस्या योग और बल के कारण उस उत्शृल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था दृष्ट साधुर महाभागवतरभ क दया विमोचि मृत्योदिष्ट ताम समुना यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इसके पुत्र परम भागवत शुद्धदय नन्हे से शिशु प्रहलाद को आपने मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया तथा यह भी बड़े आनंद और मंगल की बात है कि वह अब आपकी शरण में है हे तदुष्ते भगवंध्यायतः प्रयतात्मन सर्वतो गोपति सन्त्रसान मृत्योरपी भगवन आपके इस नृसिंह रूप का ध्यान जो कोई एकाग्र मन से करेगा उसे यह सब प्रकार के भयों से बचा लेगा यहाँ तक कि मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकेगी नृसि बरोसुराणाम ते प्रत्येज पद्म क्रूर निसर्गाम अहिनामा अमृतम यथा श्री नृसिंह भगवान बोले ब्रह्मा जी आप दैत्यो को ऐसा वर न दिया करें जो स्वभाव से ही क्रूर हैं, उनको दिया हुआ वर तो वैसा ही है जैसा सांपों को दूध पिलाना। नारद, नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर ते सिंह भगवान इतना कहकर और ब्रह्मा जी के द्वारा की हुई पूजा को स्वीकार करके वही अंतर्ध्यान समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य हो गए तथा प्रहलादो इसके बाद प्रहलाद जी ने भगवत स्वरूप ब्रह्मा शंकर जी की तथा प्रजापति और देवताओं की पूजा करके उन्हें माथा टेक कर प्रणाम किया तथा काव्यादि भी, भी कमलासन च दान वाह प्रहलाद शुक्राचार्य आदि मुनियों के साथ ब्रह्मा जी जी ने प्रहलाद जी को समस्त दानों और का अधिपति बना दिया। ततो देवा ब्रह्माद्या प्रतिपूजिता ब्रह्मादि देवताओं ने प्रहलाद का अभिनंदन किया और उन्हें शुभाशीर्वाद दिए प्रहलाद जी ने भी यथा योग्य सब का सत्कार किया और वे लोग अपने अपने लोगों को चले गए एवं युधि तो तो इस प्रकार भगवान के वेद दोनों पार्षद जय और विजय दि के पुत्र दैत्य हो गए थे वे भगवान से वैर भाव रखते थे उनके हृदय में रहने वाले भगवान ने उनका उद्धार करने के लिए उन्हें मार डाला कुंभकर्ण पुनस्पे ना ऋषियों के साप के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई वे फिर से कुंभकर्ण और रावण के रूप में राक्षस हुए उस समय भगवान श्री राम के पराक्रम से उनका अंत हुआ सयानौ युध निर्भिन्न हृदय राम सायक तितौ जहतु हम यथा प्राकन जन्म युद्ध में भगवान राम के बाणों से उनका कलेजा फट गया वहीं पड़े पड़े पूर्वजन्म की भांति भगवान का स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर छोड़े ता विहाय पुनर्जात सुषपाल करू सजो हरौ वैरा अनुबंधे न पश्य समी वे तो ही अब इस युग में सुषपाल और दंत के रूप में पैदा हुए थे भगवान के प्रति वैर भाव होने के कारण तुम्हारे सामने ही उनमें श्रीकृष्ण से शत्रुता रखने वाले सभी राजा अंत समय में श्री कृष्ण के स्मरण से तद्रूप होकर अपने पूर्वकृत पापों से सदा के लिए मुक्त हो गए जैसे भृंगी के द्वारा पकड़ा हुआ कीड़ा वैसे ही उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है भगवतो जिस प्रकार भगवान के प्यारे भक्त अपने भेदभाव रहित अन्य भक्त के द्वारा भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही सुस्पाल आदि नरपति भी भगवान के वैर भाव जनित अनंत चिंतन थे भगवान के सारूप्य को प्राप्त हो गए आख्यात परिपुष्टान दम घोषादी हरे सात्यम अषा यदि तुमने मुझसे पूछा था कि भगवान से द्वेष करने वाले सुषपाल आदि को उनके सारूप्य की प्राप्ति कैसे हुई उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया ऐसा ब्रह्मण्य देवस्या कृष्ण च महात्म अवतार कथा हो कथापुण्याधू यदिदैत्यो ब्रह्मण्य देव परमात्मा श्रीकृष्ण का यह परम पवित्र अवतार चरित्र है इसमें हिण्याक्ष और हिण्यकश्यपु इन दोनों दैत्यों के वध का वर्णन है प्रहलादुचरित महाभागवत भक्तिर्जान विरक्ति यहात्त्म्याच बैहरे इस प्रसंग में भगवान के परम भक्त प्रहलाद का चरित्र, भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं संसार के सृष्टि स्थिति और प्रलय के स्वामी श्रीहरि के यथार्थ स्वरूप तथा उनके दिव्य गुण एवं लीलाओं का वर्णन है इस आख्यान में देवता और दैत्यों के पदों में कालक्रम से जो महान परिवर्तन होता है उसका भी निरूपण किया गया है धर्मो भगवता नाम चगवान गम्यते आख्या समाह नमाध्यात्मिक अशेषता जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है उस भागवत धर्म का भी वर्णन है अध्यात्म के संबंध में भी सभी जानने योग्य बातें इसमें है या पुण्यख्या विष्णुर्वोपीत श्रद्धया श्रुवा कर्म पास मुच्यते भगवान के पराक्रम से पूर्ण इस पवित्र आख्यान को जो कोई पुरुष श्रद्धा से कीर्तन करता और सुनता है वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाता है एक तद य आदिपुरुष से मृगेन्द्र दैत्यात्मजस्य च सताम प्रवर पुण्यम त्वाम अकुतो भयमेति मनुष्य परम पुरुष परमात्मा की यह श्री नृसिहलीला सेनापतियों सहित हिरण्यकशिपू का वध और संत शिरोमणि प्रहलाद जी का पावन प्रभाव एकाग्र मन से पढ़ता और सुनता है वह भगवान के अभयपद वैकुंठ को प्राप्त होता है यूयम नृलोक बद भूरिभागा लोकमान मुन योतिहासती साक्षा गूढ़ मनुष्यलिंगम युधिष्ठि इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं सवा तुलेय आत्मारो विधिक बड़े बड़े महापुरुष निरंतर जिनको ढूंढते रहते हैं जो माया के लेस से रहित परम शांत परमा स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी ममेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु और स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है नाक्षाभव पद्मजा रूप धिया वस्तुवर्णित मौड़ेन भक्तोपे न सत्ता शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह हैं इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके फिर हम तो कर ही कैसे सकते हैं हम तो मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त भगवान हम पर प्रसन्न हो सभगवान सा राजन ब्यनोतम यश पुरा यही एकमात्र आराध्य देव हैं प्राचीन काल में बहुत बड़े माया माया जब रुद्रदेव की में कलंक लगाना चाहा था तब इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने फिर से उनके यश की रक्षा और विस्तार किया था राजवाच राज देव जगधीशीतु चिता युधिष्ठिर ने पूछा मैं दानों किस कार्य में जगदीश्वर रुद्रदेव का यश नष्ट करना चाहता था और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनके यश की रक्षा की आप कृपा करके बतलाइए नारद वाच निर्जिता असरा देव युधन माईनाम परमाचार्यम शरण आयज होम नारद जी ने कहा एक बार इन्हें भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया था उस समय सबके सब, सब असुर मायावियों के परम गुरु मै दानव की शरण में गए न निर्माया पुरस्त्रो है मेरो संयोगा दुर्लक्ष शक्तिशाली मया सुने सोने चांदी और लोहे के तीन विमान बना दिए वे विमान क्या थे तीन पूर्व ही थे वे इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना जान नहीं पड़ता था उनमें अपरमित सामग्रियां भरी हुई थी ताभितेना अन्योलोका स्मरन तो नासी चक्रु पूवैरम अलप्चिता दत्त सेनापतियों के मन में तीनों लोक और लोकपतियों के प्रति वैर भाव तो था ही अब उसकी याद करके उन तीनों विमानों के द्वारा वे उनमें छिपे रहकर सबका नाश करने लगे ततस्ते से स्वरालोका उपासवरम विभो राहिस्तावका देव त्रिपुरा लय तब लोकपालों के साथ सारी प्रजा भगवान शंकर के शरण में गई और उनसे प्रार्थना की कि प्रभो त्रिपुर में रहने वाले असुर हमारा नाश कर रहे हैं हम आपके हैं अत देवाधिदेव आप हमारी रक्षा कीजिए अथानु भगवान माँ भैष शरम धन सुधाया पुरे स्वस्त्रम विमुंचत उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा शब्दों में कहा धरोमत फिर उन्होंने अपने धनुष पर बाढ़ चलाकर तीनों पुरों पर छोड़ दिया ततो ना संदोहा होना सूर्यमंडलांत उनके उस बाढ़ से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान अन्य बहुत से बाढ़ निकले उनमें से मानो आग की लपटे निकल रही थी उनके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया महायोगी मया कु थे उनके स्पर्श से सभी विमानवासी निष्प्राण होकर गिर पड़े महामायावी मैं बहुत से उपाय जानता था वह उन दैत्यों को उठा लाया और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में डाल दिया सिद्धा मृतर पृष्ठा भद्रसारा अमृत रस का का होते ही असुरों शरीर अत्यंत तेजस्वी और बद्र के समान उत्तर हो गया वे बादलों को बाढ़ करने वाली बिजली की आग की तरह उठ खड़े हुए विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्क मृत ध्वज धजाजम भगवान विष्णु तत्रोपायकल्पयत भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि महादेव जी तो अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उदास हो गए हैं तब उन असरों पर विजय प्राप्त करने के लिए त्रिपुरम काले रथकोपा मृतम पपो यही भगवान विष्णु उस समय गौ बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने दोनों ही मध्यान्ह के समय उन तीनों पुरों में गए और उस सिद्धरस के कुएं का सारा अमृत पी गए ते सुज भी पश्यों न्यते धन विमोिता तद्दा महायोगी रला निधम जगौ स्वयं शोकशोकाता स्मरंद गतिताम देवसुरो नरोण्यो वा नरेशोरोस्ती कशन आत्मण्य वा दृष्टम दे देवनापो द्वोह अथासो भी भी संभो यद्यपि उसके रक्षक इन दोनों को देख रहे थे फिर भी भगवान की माया से वे इतने मोहित हो गए कि इन्हें रोक न जब उपाय जानने वालों में श्रेष्ठ मायासुर को यह बात मालूम हुई तब भगवान की इस लीला का स्मरण करके उसे कोई शोक न हुआ शोक करने वाले अमृत रक्षकों से उसने कहा भाई देवता असुर मनुष्य अथवा और कोई भी प्राणी अपने परा अथवा दोनों के लिए जो प्रारब्ध का विधान है उसे मिटा नहीं सकता जो होना था हो गया शोक करके क्या करना है इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्री तैयार की धर्म ज्ञान विरक्त तपोविद्याद रथम सुतम ध्वज वाह सरा उन्होंने धर्म से रथ ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा ऐश्वर्य से घोड़े तपस्या से धनुष विद्या से कवच क्रिया से बाण और अपनी अन्यान् शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण किया सन्नद्धो रथमास्था शरम धनुपादते शरम धनुसंधा मुहूर्ते भीम जितेश्वर भयो इन सामग्रियों से दुर्भे त्रिपुर भगवान शंकर रथ पर सवार हुए एवं धनुष बाण धारण किया भगवान शंकर ने अभिजित मुहूर्त में धनुष पर बाण चलाया और उन तीनों दुर्भेद्य विमानों को भस्म कर दिया युधिष्ठिर उसी समय स्वर्ग में दुदुभिया बनने लगी सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई देवता ऋषि देवर्ष पित सिमोरेपणेश्वर आनंद से जय जयकार करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगी अपनाए नाचने और गाने लगी एवं दग्धा पुरस् भगवान पुरहा ब्रह्मदि भी प्रत्यप्यत युधि इस प्रकार उन तीनों पुरों को जलाकर भगवान शंकर ने पुरारी की पदवी प्राप्त की और ब्रह्मादिकों की स्तुति सुनते हुए अपने धाम को चले गए एवं विधान्य हरे क्षमा विड़मान्य लोक महात्म वीरिया गीतान ऋषि जगद्गुर लोकान् पुनः परम वादा आत्मस्वरूप जगद गुरु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपनी माया से जो मनुष्यों के इसी लीलाएं करते हैं ऋषि लोग उन्हें अनेकों लोक पावन लीलाओं का गान किया करते हैं बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊ इस श्रीमदभागवते महापराणे पारमश्याम सहितायाम सप्तम स्कंधे युधिष्ठिर नार संवादे त्रिपुर विजयो नाम दशमोध्याय